पत्रावली चौहत्तर श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित शिकागो 2 नवंबर अठारह प्रिय आला सिंगा कल तुम्हारा पत्र मिला मुझे खेद है कि मेरी एक क्षणिक कमजोरी के कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ उस समय मैं खर्चे से तंग था उसके बाद प्रभु की प्रेरणा से मुझे बहुत से मित्र मिल गए बोस्टन के निकट एक गांव में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी भाषा के प्रोफेसर डॉक्टर राइट से मेरी जान पहचान हो गई उन्होंने मेरे प्रति बहुत सहानुभूति दिखाई और इस बात पर जोर दिया कि मैं धर्म महासभा में अवश्य जाऊं, क्योंकि उनके विचार से उसके द्वारा मेरा परिचय संपूर्ण अमेरिका से हो जाएगा चूँकि वहाँ किसी से मेरी जान पहचान न थी इसलिए प्रोफेसर साहब ने मेरे लिए सब बंदोबस्त करने का भार अपने ऊपर लिया और उसके बाद मैं फिर शिकागो आ गया यहाँ धर्म महासभा में आए हुए पूर्वी और पश्चिमी देशों के प्रतिनिधि के साथ एक सज्जन के मकान में मेरे ठहरने की व्यवस्था हो गई है महासभा के उद्घाटन के दिन सुबह हम लोग पहले इस नामक एक भवन में एकत्र हुए जहाँ एक बड़ा और कुछ छोटे छोटे हाल सभा के अधिवेशनों के लिए अस्थायी रूप से निर्मित किए गए थे सभी राष्ट्रों के लोग वहाँ थे भारत से ब्राह्मण समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार थे बम्बई से नगरकर जैन धर्म के प्रतिनिधि वीर चंद्र गांधी थे थियोसाफी के प्रतिनिधि श्रीमती एनी बेसेंट तथा चक्रवर्ती थे इन सब में मजूमदार मेरे पुराने मित्र थे और चक्रवर्ती मेरे नाम से परिचित थे शानदार जुलूस के बाद हम सब लोग मंच पर बैठाए गए कल्पना करो नीचे एक बड़ा हॉल और ऊपर एक बहुत बड़ी गैलरी दोनों में छः सात हज़ार स्त्री पुरुष जो इस देश की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति के प्रतिनिधि हैं खचाखच भरे हैं तथा मंच पर संसार की सभी जातियों के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हैं और मुझे जिसने अब तक कभी किसी सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं दिया इस विराट जनसमुदाय के समक्ष भाषण देना होगा उसका उद्घाटन बड़े समारोह से संगीत और भाषणों द्वारा हुआ तदुपरांत आए हुए प्रतिनिधियों का एक एक करके परिचय दिया गया और वे सामने आ आकर अपना भाषण देने लगे निस्संदेह मेरा हृदय धड़क रहा था और जवान प्रायः सूख ही गई थी मैं इतना घबराया हुआ था कि सवेरे बोलने की हिम्मत ना हुई मजुमदार की वक्तृता सुंदर रही चक्रवर्ती की तो उससे भी सुंदर दोनों के भाषणों के समय खूब करतल ध्वनि हुई वे सब अपने अपने भाषण तैयार करके आए थे मैं अबोध था और बिना किसी प्रकार की तैयारी के था किंतु मैं देवी सरस्वती को प्रणाम करके सामने आया और डॉक्टर बैरोज ने मेरा परिचय दिया मैंने एक छोटा सा भाषण दिया मैंने इस प्रकार संबोधन किया अमेरिकी निवासी बहनों और भाइयों इसके बाद ही दो मिनट तक ऐसी घोर करतल बनी हुई कि कान में उंगली देते ही बनी फिर मैंने आरम्भ किया और जब अपना भाषण समाप्त कर बैठ था तो भावावेग से मानो मैं अवश्य हो गया था दूसरे दिन सब समाचार पत्रों में छपा कि मेरी ही वक्तृता उस दिन सबसे अधिक सफल थी पूरा अमेरिका मुझे जान गया महान टीकाकार श्रीधर ने ठीक ही कहा है मूकम करो तिवा वाचालम अर्थात जिसकी कृपा मूक को भी धारा प्रवाह वक्ता बना देती है वह प्रभु धन्य है उस दिन से मैं विख्यात हो गया और जिस दिन मैंने हिंदू धर्म पर अपनी वक्तृता पढ़ी उस दिन तो हाल में इतनी अधिक भीड़ थी जितनी पहले कभी न थी यह समाचार पत्र का कुछ अंश उद्धृत करता हूँ केवल महिलाएं ही महिलाएं कोने कोने में जहाँ देखो वहाँ ठसाठस थस भरी हुई दिखाई देती थी अन्य सब वक्तृताओं के समाप्त होने तक कि वे किसी प्रकार धैर्य धारणकार विवेकानंद की वक्तृता की बात जोती रहीं इत्यादि तुम्हारे पास यदि मैं समाचार पत्रों की कतरने भेजूँ तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे परंतु तुम जानते हो कि मैं नाम यश से घृणा करता हूँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जब कभी मैं मंच पर आया तो बहरा कर देने वाली करतल ध्वनि से मेरा स्वागत किया गया प्रवयह सभी पत्रों ने मेरी प्रशंसा के पुल बांध दिए और उनमें जो बड़े कट्टर थे उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा कि यह मनुष्य अपनी सुंदर आकृति आकर्षक व्यक्तित्व और आश्चर्यजनक वक्तृत्व के कारण सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं इत्यादि इत्यादि तुम्हें इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि किसी प्राच्य व्यक्ति ने अमेरिका समाज पर इतना गहरा प्रभाव इसके पूर्व कभी नहीं डाला अमेरिका वासियों की दया का बखान मैं कैसे करूं? मुझे अब किसी वस्तु का अभाव नहीं है मैं बहुत अच्छी तरह हूं। यूरोप जाने के लिए आवश्यक धन मुझे यहाँ से मिल जाएगा इसलिए तुम लोगों को कष्ट सहन कर भेजने की आवश्यकता नहीं एक बात पूछनी है क्या तुम लोगों ने 800 सौ रुपये एक ही साथ भेजे थे कुक कंपनी से मुझे केवल 30 पाउंड ही मिले हैं तुमने और महाराज ने अगर अलग अलग, अलग रुपये भेजे हैं तो अभी तक कुछ रकम मुझे नहीं मिली है यदि एक साथ ही भेजे हैं तो एक बार पूछताछ करना नरसिंहाचार्य नाम का एक युवक हमारे बीच आ उपस्थित हुआ है पिछले तीन सालों से वह इस शहर में इधर उधर घूमता रहा घूमता रहा हो या न हो वह मुझे अच्छा लगता है पर यदि तुम उसे जानते हो तो उसका पूर्व वृत्तांत विस्तार के साथ लिखो वह तुमको जानता है जिस वर्ष पेरिस में प्रदर्शनी हुई थी उस वर्ष वह यूरोप आया मुझे अब कुछ भी अभाव नहीं रहा शहर के कई अच्छे से अच्छे घरों में, में मेरा प्रवेश हो गया है मैं सदैव किसी न किसी का अतिथि होकर रहता हूँ जैसी जिज्ञासा इस देश के लोगों में है वैसी अन्यत्र नहीं प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना इन्हें सदैव अभिष्ट रहता है और इनकी महिलाएँ तो संसार में सबसे अधिक उन्नत हैं सामान्यतः तो अमेरिकी पुरुषों की अपेक्षा अमेरिकी महिलाएँ बहुत अधिक सुसंस्कृत हैं पुरुष तो धन कमाने के लिए आजीवन दासत्व की श्रृंखला में बंधे रहते हैं परंतु नारियां अपनी उन्नति के प्रत्येक अवसर में लाभ उठाती हैं ये लोग बड़े दयालु हृदय और स्पष्टवादी हैं जिस किसी को अपने किसी सनक का प्रचार करना होता है वह यहाँ चला आता है और मुझे खेद है कि इनमें से बहुतेरे अध निकलते हैं अमेरिकनों में दोष भी है और दोष किस जाति में नहीं है परंतु मेरा निष्कर्ष यह है एशिया ने सभ्यता की नींव डाली यूरोप ने पुरुषों की उन्नति की और अमेरिका महिलाओं और जनसाधारण की उन्नति कर रहा है यह महिलाओं और श्रमजीवियों का स्वर्ग है अब अमेरिकी लोग समाज तथा नारियों की तुलना अपने देश के लोगों से करो भेद तुरंत स्पष्ट हो जाएगा अमेरिकी लोग द्रुत गति से उदार बना होते जा रहे हैं उनकी तुलना उनकट्टर अर्थात यह उन्हीं का शब्द है ईसाई मिशनरियों से न करो जो तुम्हें भारतवर्ष में दिखाई देते हैं यहाँ भी वैसे लोग हैं पर उनकी संख्या दिनों दिन तेज़ी से कम होती जा रही है और यह महान राष्ट्र शीघ्रता से उस आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता जा रहा है जिसका हिंदुओं को गौरवपूर्ण अभिमान है हिंदुओं को अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं किंतु उन्हें चाहिए कि धर्म को एक उचित मर्यादा के भीतर सीमित रखें और समाज को उन्नतिशील होने के लिए स्वाधीनता दे दें भारत के सभी समाज सुधारकों ने पुरोहितों को अत्याचारों और अवनति का उत्तरदायित्व धर्म के मत्थे मरने की एक भयंकर भूल की और एक अभेद्य ग्रढ़ गढ़ को ढहाने का प्रयत्न किया नतीजा क्या हुआ असफलता बुद्धदेव से लेकर राममोहन राय तक सब ने जाति भेद को धर्म का एक अंग माना और जाति भेद के साथ ही धर्म पर भी पूरा आघात किया और असफल रहे पुरोहित गण चाहे कुछ भी बकें वर्ण व्यवस्था केवल एक सामाजिक विधान ही है जिसका काम हो चुका अब तो वह भारतीय वायुमंडल में दुर्गंध फैलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती यह तभी हटेगी जब लोगों को उनका सोया हुआ सामाजिक व्यक्तित्व पुनः प्राप्त हो जाएगा इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने को एक मनुष्य समझता है भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि वह समाज का एक दास है उन्नति का एकमात्र सहायक स्वाधीनता है उसके अभाव में अवनति अवश्य है देखो आधुनिक आधुनिका के युग में जाति भेद अपने आप कैसे नष्ट होता जा रहा है उसका नशा नाश करने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं उत्तर भारत में दुकानदारी जूतों का धंधा और शराब बनाने का काम करने वाले ब्राह्मण देखने में आते हैं इसका कारण प्रतिद्वंद्विता। वर्तमान राज शासन में किसी भी मनुष्य पर इच्छा इच्छानुसार कोई भी व्यवसाय करने की रोक टोक नहीं फलत जबरदस्त प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई है इस प्रकार हजारों लोग नीचे पड़े रहकर जड़ता प्राप्त होने की जगह उन ऊंचे से ऊंचे पदों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं जिनके लिए उन्होंने जन्म ग्रहण किया है कम से कम जाड़े भर मुझे इस देश में रहना ही है फिर यूरोप जाऊंगा मेरे लिए प्रभु सब प्रबंध कर देंगे तुम उसकी चिंता न करो तुम्हारे प्रेम के लिए कृतज्ञता प्रकट करना मेरे लिए असंभव है प्रतिदिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु मेरे साथ हैं और मैं उनके आदेशानुसार चल रहा हूँ उनकी इच्छा पूर्ण हो हम लोग संसार के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य करेंगे और वे सब निस्वार्थ भाव से किए जाएंगे नाम अथवा यश के लिए नहीं प्रश्न करने का हमें कोई अधिकार नहीं हमें तो अपना कार्य करते करते प्राण छोड़ने हैं अर्थात अवर नॉट अवरस नॉट टू रीजन वाई अवर्स बट टू डू एंड डाई साहस रखो और इस बात का विश्वास रखो कि प्रभु ने बड़े बड़े कार्य करने के लिए हम लोगों को चुना है और हम उन्हें करके ही रहेंगे उसके लिए तैयार रहो अर्थात पवित्र विशुद्ध एवं निस्वार्थ प्रेम संपन्न बनो दरिद्रों दुखियों और दलितों से प्रेम करो प्रभु तुम्हारा कल्याण करेंगे रामनाथ के राजा और अन्य बंधुओं से प्रायः मिलते रहो और उनसे आग्रह करो कि वे भारत के साधारण लोगों के प्रति सहानुभूति रखें उन्हें बतलाओ कि वे किस प्रकार गरीबों की गर्दन गर्दनों पर सवार हैं और यह कि यदि वे प्रजा की उन्नति के लिए प्रयत्न न करें तो वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं निर्भय हो जाओ प्रभु तुम्हारे साथ है और वे भारत के करोड़ों मूर्खों और अशिक्षितों का उद्धार करेंगे यहाँ का रेलवे का कुली तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों और राजाओं से अधिक सुशिक्षित हैं जिस शिक्षा की हिंदू ललनाएँ कल्पना तक न कर सकती होंगी उससे कहीं अधिक शिक्षा यहाँ प्रत्येक अमेरिकी महिला को प्राप्त है हमें वैसी शिक्षा क्यों न प्राप्त हो वह हमारे लिए आवश्यक है अपने को निर्धन मत समझो धन बल नहीं साधुता एवं पवित्रता ही बल है आओ देखो सारे संसार में यह कितनी सही उतरती है आशीर्वादक विवेकानंद पुनः तुम्हारे चाचा का लेख एक अद्भुत चीज़ थी जो मेरे देखने में आई वह तो एक व्यापारी के चिट्ठे की भांति थी और वह धर्म महासभा में पढ़े जाने के योग्य नहीं समझा गया अतएव नरसिंहाचार्य ने उसमें से कुछ उद्धरण एक और के एक हाल में पढ़ सुनाए और किसी ने उसके एक शब्द का भी अर्थ न समझा उनसे यह बात न कहना बहुत सा विचार थोड़े शब्दों में व्यक्त करना एक महती कला है यहाँ तक कि मणिलाल द्विवेदी के लेख में भी बहुत काट छाट करनी पड़ी एक हजार से अधिक निबंध पढ़े गए थे और इस प्रकार के व्यर्थ वाकजाल के सुनने के लिए समय न था सबके लिए सामान्यतः जो आधे घंटे का समय निश्चित था उससे भी अधिक समय मुझे मिला था क्योंकि सर्वप्रिय वक्ता आखिर में बोलने के लिए रखे जाते थे ताकि मंडली प्रतीक्षा में बैठी रहे प्रभु उनका कल्याण करें, क्या गजब की सहानुभूति और क्या गजब का धैर्य है उनमें सुबह दस बजे से लेकर रात के दस बजे तक बैठे रहते थे बीच में केवल आधे घंटे का अवकाश भोजन के लिए मिलता था एक एक करके सभी प्रबंध पढ़े गए उनमें से अधिकांश ही बहुत साधारण थे पर लोग अपने प्रिय वक्ताओं के लिए धैर्यपूर्वक बाट जोड़ते रहे लंका के धर्मपाल ऐसे ही प्रिय वक्ताओं में से थे किंतु दुर्भाग्य से वे सुवक्ता नहीं थे श्रोताओं के सम्मुख कहने के लिए उनके पास सिर्फ मैक्स मूलर एवं रिश डेविड्स की कुछ उक्तियां ही थीं किंतु वे बहुत ही मधुर स्वभाव वाले हैं महासभा की बैठकों के दिनों में हम दोनों में खूब घनिष्ठता हो गई पुनः की एक ईसाई महिला कुमारी सोराब जी और जैन प्रतिनिधि श्री गांधी इस देश में ठहर कर जगह जगह व्याख्यान देंगे आशा है वे सफल होंगे व्याख्यान देना इस देश में एक बड़ा लाभजनक व्यवसाय है और कभी उससे खूब धन की भी प्राप्ति होती है श्री इंगरसोल को प्रति व्याख्यान पाँच सौ से लेकर छः सौ डॉलर तक मिलते हैं इस देश में वे बड़े प्रसिद्ध वक्ता हैं इस पत्र को प्रकाशित मत करना पढ़ने के बाद इसे खेतली के महाराजा के पास भेज देना मैंने उनके पास अमेरिका में लिया गया अपना चित्र भेजा है विवेकानंद